नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है और जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको अपना करियर बनाने में सजता महसूस हो तो आइए इसी विषय को लेकर हम आज बात करेंगे कि करियर हम कैसे बना सकते हैं और ख़ास हम लोग आज जो बात करेंगे करियर इन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आज के इस शो को सजाने के लिए डॉक्टर करण राठी जो हरियाणा रोहतक से पधारे हुए हैं और पीएचडी एच है बहुत सारी उनकी अच्छी पकड़ है भाषा के ऊपर भी और इंग्लिश में उनकी मास्ट्री है और काफ़ी समय तक भारत और विदेश में भी उनका गुमना हुआ है और बच्चों के साथ काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहा है करियर के बारे में काफ़ी अच्छी बातें वो बता सकते हैं क्योंकि करियर काउंसलिंग की बातें भी उनके पास अच्छी हैं और काफी समय तक काउंसलिंग भी करते रहे हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर करण राठी जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को नमस्कार और शुभकामनाएं डॉक्टर करण राठी जी सभी आपको सुन रहे हैं और मैं भी आपको पहली बार सुन रहा हूं देख रहा हूं और मेरी मुलाकात भी आपकी पहली है तो मैं चाहूँगा कि आपके बारे में हम जाने इसलिए आप अपने बारे में बताइए मैंने अपना करियर जो है वो ऐसी समय पर शुरू किया जब भारत में कोई जॉब लेना कठिन नहीं था मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब किया पाँच साल अच्छा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्यों नहीं लगा क्योंकि वहाँ लेन देन का आ, काम होता था और मेरी रुचि शुरू से ही भाषा में थी संस्कृत का मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हिंदी का अच्छा रहा और इंग्लिश का रहा मैं उर्दू का भी रहा और फ्रेंच को भी मैंने जो है एक बार एग्ज़ाम दिया तो नाइन्टी नाइन परसेंट मेरी मार्क्स जो है उसमें फ्रेंच में मिल मिले मुझे अच्छा तो इसलिए भाषा में मेरी विशेष रुचि हमेशा से रही अच्छा। तो आखिर में मैं आकर के जो है अंग्रेज़ी में मैंने अपना कैरियर जो है शुरू किया अच्छा अंग्रेज़ी में मैंने यह जो है जो कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता रहा कॉलेज में और फिर पीएचडी की आप एमए क्लासेस को भी मैं पढ़ाता रहा हूं पीछे यूनिवर्सिटी लेवल पर और पी एच करने के बाद मैंने बहुत रिसर्च स्कॉलर्स को भी गाइड किया है तो मेरा क्षेत्र जो है लैंग्वेज के विषय में ऐसा रहा है कि मैं लैंग्वेज को ये मानता हूँ के लैंग्वेज इंसान को किसी भी क्षेत्र में वो जाए तो बहुत बहुत ज़रूरी है जी जी और डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए कहाँ से आप बिलोंग करते हैं कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई मैं जो है डिस्ट्रिक्ट रोहतक में एक गांव है बहल महम के पास महम चौबीसी का नाम बहुत आता है राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं उस महम में डी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हाई स्कूल होता था वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया जी उसके बाद फिर जो है मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में मैंने जो है वहाँ से इंटरमीडिएट होता था उस ज़माने में दो साल लगा करके वो किया और फिर दो साल लगा करके एआई एम जाट कॉलेज रोहतक में से मैंने ग्रेजुएशन किया बीए ऑनर्स किया मैंने अच्छा हाँ और उसके तुरंत बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दिया तो मुझे जॉब मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जी जी जी। जिस जॉब को मैं नहीं चाहता था मुझे उसे छोड़ने में पाँच साल लग गए अच्छा। क्योंकि मैं वापस से जो है अध्यापन कार्य में आना चाहता था टीचिंग में मैं आना चाहता था मैंने वहीं रहते हुए एक एम किया कैम कॉलेज दिल्ली से एम इकोनॉमिक्स किया उसके बाद फिर मैंने बीएड भी किया और मैंने पंजाब होता था उस वक्त हरियाणा नहीं था उस वक्त मैंने स्कूल कैडर के लिए जो है मैंने जॉब ले लिया इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैंने कुछ साल छः सात साल मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने कॉलेज में ही जाना है मैं वहाँ से भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए भी मैं जा सकता था लेकिन मेरी रुचि भाषा में थी इसलिए मैंने एम इंग्लिश किया वहाँ रहते हुए ही और एम इंग्लिश करने के बाद मैं कॉलेज में कैडर में आ गया हालांकि कॉलेज वो प्राइवेट था मैं उस कॉलेज में ही मैंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया और वहाँ पर धीरे धीरे मैंने पी भी किया और पीएचडी करने के बाद जो है लैंग्वेज के बहुत कोर्सिज़ और भी मैंने किए क्योंकि मैं लैंग्वेज में अपने आप को मैं अब सक्षम यूँ मानता हूं मैंने वहीं तक सीमित नहीं रखा मैंने सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद से भी मैंने डिप्लोमा किया जिससे ग्रामर से मेरी मास्टरी हो गई अब मैं समझता हूँ कि जो लैंगवेज है इंग्लिश लैंग्वेज है लैंग्वेज पर मेरी मास्टरी पूरी है जो एक लिटरेचर है वो थोड़ा अलग होता है लिटरेचर पर भले मेरी कहीं कमी हो सकती है लेकिन लैंग्वेज पर मास्टरी हो जाती है तो वो मैंने प्राप्त की है और उसके प्राप्त करने के बाद जितने भी यूनिवर्सिटी के यूजीसी के भी सेमिनार्स होते रहे मैं उनमें भी जो है एक तरह से जो है स्पीकर के तौर पर और वहाँ गाइड के तौर पर और काउंसलिंग के तौर पर मैं काम करता रहा हूँ मैंने ये पाया है कि लैंग्वेज एक माध्यम है विचारों का आदान प्रदान का दुनिया में कोई भी भाषा इनफीरियर नहीं है और कोई सुपीरियर नहीं है जैसे हमारी मातृभाषा है हिंदी हो गुजराती हो जो भी बंगाली हो वो उतनी ही सक्षम और महत्वपूर्ण है जितनी के कोई दूसरी भाषा है तो ये बात जो है हमें भाषा सीखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी भाषा को हम छोटा नहीं समझें उसको अगर हमारी रुचि है एक भाषा में तो दूसरी में भी हमारी अवश्य होगी क्योंकि वही आधार भाषा का हर भाषा का आधार वही होता है क्योंकि भाषा को सीखने के लिए चार हम एस्पेक्ट होते हैं स्पोकन स्किल होता है लिसनिंग होता है और फिर रीडिंग होता है और फिर राइटिंग होता है सबसे पहले भाषा के अंदर जो है वो लिसनिंग आता है हम किसी भाषा को सुनते हैं उससे सीखते हैं फिर जो है हम बोलते हैं कोई हमसे सवाल करता है तो हम उसका उत्तर देते हैं तो उसमें जो है फिर स्पीकिंग भी आ जाता है और तीसरी स्टेज पर जो है वो रीडिंग आती है रीडिंग से भी हम जो है भाषा के बारे में बहुत कुछ जान सीखते हैं। जानते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बनाती है किसी को राइटिंग से जो लास्ट है स्किल वो राइटिंग है और राइटिंग से फिर हम जो है एग्जैक्टनेस आ जाती है भाषा के अंदर बोलते वक्त भी कहीं ना कहीं इधर उधर हम हो सकते हैं सही लेकिन जब हम लिखते हैं तो उस समय जो है वो भाषा हमारी बहुत ही सुसज्जित भी होती है सार्थक होती है उसमें पूरा अर्थ होता है क्योंकि जैसे हम जो है ए, महात्मा गांधी के बारे में कई बार सोचते होंगे के महात्मा गांधी तो अपनी मातृभाषा को जो बहुत ज़्यादा जो है वो तरजीह देते थे मातृभाषा में ही बोलते थे लेकिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजी जो सीखी विदेश में जा कर के इंग्लैंड में जो उसने सीखी तो महात्मा गांधी की जो लैंग्वेज है अंग्रेजी वो बहुत लोगों से श्रेष्ठ अंग्रेजी है यहाँ तक कहा जा सकता है के पंडित नेहरू की भी अंग्रेज़ी अच्छी थी लेकिन महात्मा गांधी के मुकाबले में नहीं, नहीं थी, थी। क्योंकि महात्मा गांधी का यूथ जो है प्रेपोजिशन का हो या जो है ग्रामर का की जो पकड़ थी महात्मा गांधी की लैंग्वेज की जो पकड़ थी वो कहीं बहुत लेखकों से भी श्रेष्ठ थी हम्म हम्म तो बाक़ी तो जितने लेखक हैं मुल्ख राज आनंद हुआ या दूसरे लेखक हुए उनका अपना रोल है लिखने के अंदर है जसवंत सिंह हुए वो भी अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखते रहे हैं और इसी तरह से हिंदी में भी जो है अपने मैथिली शरण गुप्त रहे जी है तो ऐसे जो है कितने ऐसे हैं प्रेमचंद वर्मा अह प्रेमचंद रहे प्रेमचंद प्रेम का कोई मुकाबला नहीं क्योंकि प्रेमचंद को में इंग्लैंड के जो है थॉमस हार्डी का के के जी जी जी। के करते हैं हैं जो जो जो थॉमस हार्डी उपन्यास सार्थकता और उनमें मिलती मिलती है है वो प्रेमचंद उपन्यासों में हमें तो प्रेमचंद की तो पकड़ जो है उर्दू पर इतनी ज्यादा थी और फिर उन्होंने उर्दू का आधार होते हुए उन्होंने हिंदी को जो है मां इस भाषा में जो है बहुत कुछ उस उन्होंने लिखा है और उनकी सरलता भी है भाषा के अंदर क्योंकि कोई भी भाषा होती है जिस वक्त भाषा जो है का प्रयोग करने वाला के स्पष्ट नहीं होंगे विचार तो वो उलझे हुए कठिन भाषा होगी उसकी और जो ही किसी व्यक्ति के विचार जो है वो स्पष्ट होते हैं तो उतनी ही उसकी भाषा में सरलता आती जाती है आसान होती चली जाएगी क्योंकि बड़े बड़े जो लेखक हैं कई बार हम उनको समझने में कठिनाई यूँ होती है कि उनके विचारों में बहुत जटिलता होती है जो लोग ज़्यादा सरल होते हैं जिनके विचार जो है बिल्कुल स्पष्ट होते हैं वो उतनी ही स्पष्ट भाषा जो है और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे महात्मा गांधी की अंग्रेजी जो है वो पंडित नेहरू की अंग्रेजी से कहीं ज़्यादा हमें अच्छी नज़र आती है तो ऐसी भाषा बातें जो है भाषा के बारे में कैरियर हम बना सकते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है जब भी हम भाषा जानेंगे या मातृभाषा है हमारी राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी है अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है अंग्रेजी को तो हम में आज विज्ञान की भाषा टेक्नोलॉजी की भाषा इंजीनियरिंग की भाषा मेडिकल साइंस की भाषा एग्रीकल्चर साइंस की भाषा तो हर क्षेत्र में इसका ज़्यादा हो हो हो होता है ज़्यादा उपयोग होता हुँ, है हुँ। और जितना कुछ अंग्रेजी में लिखा गया है वो शायद ही और किसी भाषा में, में इतना लिखा गया हो जी जी क्योंकि उसका स्कोप हमेशा से ज़्यादा रहा है और उसमें रिसर्च ज़्यादा होती गई है इसलिए अगर हम करियर के तौर पर अंग्रेज़ी को भी हम आधार बनाते हैं तो आज भी हमारे लिए स्कोप काफ़ी है क्योंकि अंग्रेज़ी जब हमारी अच्छी होगी तो विज्ञान में भी हम अच्छे चलेंगे मेडिकल साइंस में भी ज़्यादा अच्छा चलेंगे एग्रीकल्चर साइंस में भी अच्छा चलेंगे और आईटी में भी हमारा जो है ज्यादा ही अच्छा, अच्छा जो है वो रहेगा जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपनी आ, करियर इन लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में भी हम अपना करियर बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपने चार बातें मुख्य रूप से बताया जैसे कि, कि किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना हो तो आपको सबसे पहले सुनना होगा दूसरा बोलने का प्रयत्न करते हुए बोलना होगा और तीसरी बात आपने कहा कि आपको पढ़ना होगा और उसके बाद आपने कहा फिर बाद में लास्ट आता है लिखना जो आपकी भाषा की अपनी जो पकड़ है वो उसमें मालूम पड़ जाता है तो लिखना ये एक लास्ट स्टेज है जिससे आप इन चारों विधि से जाकर आप भाषा को सीखते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं करियर इन लैंग्वेज के बारे में आप सोच रहे होंगे कि करियर इन मैकेनिकल या करियर इन इंजीनियरिंग की बातें तो सुनी थी लेकिन करियर इन लैंग्वेज ये तो पहली बार आप सुन रहे हैं तो पहली बार ही आप सुनेंगे लेकिन इसके साथ साथ आपके करियर को बनाने के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में आगे अभी डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम लोग जब बात करते हैं करियर इन लैंग्वेज तो इसकी शुरुआत कैसे करें हम लोग जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी को अगर सीखते हैं अंग्रेजी भाषा को तो उसमें ज़्यादा स्कोप्स है चलिए आप अपनी मातृभाषा भी सीखते हैं तो में भी हम लोग करियर अगर बनाना चाहें तो किस तरह से कैसे हो सकता है तो अलग अलग लैंग्वेज पे ज़रा फोकस करते हुए करियर को कैसे हम लोग इग्नाइट कर सकते हैं उसके बारे में बताइए देखिए हर लैंग्वेज में अपना अपना एक अक्षेत्र है आधार भले भाषा का सभी भाषाओं का एक ही हो जी हर भाषा की व्याकरण भी है हर भाषा का साहित्य भी है और हर भाषा के हमारे लिए लेखक भी है हमारे सामने हर भाषा के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई मातृभाषा हो हर एक के लिए हमारे पास जो है काफी विकल्प है लेकिन भाषा को जब तक हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं उसका प्रयोग अच्छी तरह नहीं जानते हैं उसको पूरी तरह से समझते नहीं हैं तो तब तक हमारी पकड़ इसके ऊपर नहीं होती है नहीं बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने क्वालिफिकेशन तो पीएचडी भी कर लिया एमए कर लिया एमफिल कर लिया लेकिन जब उनके सामने कोई लिखने की बात आती है या किसी पत्र को समझ करके उत्तर देने की बात आती है तो वो नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि भाषा को हम अच्छी तरह से समझें मान लो आप अंग्रेज़ी ही को मैं के क्षेत्र में जाना चाहते हैं हुँ, हुँ. तो आपको अंग्रेज़ी की सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी ये हम देखते हैं कि हर भाषा में शब्द होते हैं वर्ड्स होते हैं वर्ड्स के बाद फिर फ्रेजीज होते हैं पद बोलते हैं हम उनको होते हैं फिर उसके बाद वाक्यांश होते हैं और फिर सेंटेंस पूरा होता है तो अब अगर हमको ये मालूम नहीं है कि सरल वाक्य क्या होता है हर भाषा में फिर जो है हम मिश्रित वाक्य क्या होता है तो हम जो है उसमें कलॉजिज क्या है फ्रेजिज क्या है वर्ड्स क्या हैं उनको हम नहीं समझ पाते हुँ, हुँ. अब क्या है कि अंग्रेजी में अगर हम किसी को ये कहते हैं कि द स्टूडेंट हैज फेल्ड ग्रामेटिकली आप कह देंगे कि ये सेंटेंस तो ठीक है हुँ. लेकिन इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्यों का नहीं कर सकते कि आप बताइए तो स्टूडेंट कौन है हुँ. द स्टूडेंट सीटिंग इन द कॉर्नर हैज फेल्ड इट मीन्स और द स्टूडेंट स्टैंडिंग देयर हैज फेल्ड जब तक आप ये न बताए को विद्यार्थी कौन है तो कैसे अंटेंस बनेगा ग्रामर <laughs> काफी नहीं है ग्रामर के साथ क्या है कि सामाजिक जो है संदर्भ होता है उसमें भाषा को समझना बहुत ज़रूरी होता है और तीसरी ये है कि जब तक आप जो है जो जो आप फोकस कर रहे हैं कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं तो आपका अर्थ पूरा नहीं होता है तो सेंटेंस क्या होना चाहिए भाषा का मीनिंगफुल होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए दो बातें जरूर और सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए अगर हम ये कह दें पीपल फेल इन लाइफ ये तो ठीक नहीं होगा हो ग्रामिटिकली ग्रेमिटीक ठीक है लेकिन सोशली मीनिंगफुल इसका अर्थ नहीं, नहीं बनता है, है। आइडल पीपल फेल इन लाइफ ये ठीक हो जाएगा <laughs> ये ठीक हो जाएगा <laughs> तो इसलिए हमें हर भाषा में यानी हिंदी का भी वाक्य अगर आप लेते हैं ऐसा कि जो आलसी लोग हैं सफल होते हैं लोग हैं सफल होते हैं ये कहना गलत हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं भाषा की पकड़ होने के लिए आपको किस किस तरह से एक तो ग्रामर के साथ साथ आ, समाज किस तरह से उसको स्वीकार करता है वो भी आपको देखना पड़ेगा ग्रामर और सोसाइटी में लोगों तक किस तरह से वो चीज़ें जाती हैं क्या वो आपकी भाषा ग्रामेटिकली सही भी हो लेकिन लोगों तक संदेश क्या देता है मैसेज क्या देता है राइट इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं वो भी आपको तर्ज रख के सोचना पड़ेगा तब आपकी भाषा में पकड़ आती हैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं और इस तरह से हम अगर लैंग्वेज को सही ढंग से समझ लेते हैं तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करे और राइट वे में इन्फॉर्मेशन देने का काम करे तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग करियर इन लैंग्वेज की बात किसी भी भाषा में आप मास्टरी करो और उस भाषा के साथ आप अपने करियर को बना सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फील्ड आप मातृभाषा के अंदर भी मास्टरी करते हैं तो भी आपको बहुत सारे जो टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हैं ट्रांसलेन ट्रांसले ट्रांसलेटर हो, हो सकते हैं हाँ। और पढ़ाने जा सकते हैं कोच हाँ। बन सकते हैं हाँ। और एक अच्छा राइटर भी बन राइटर सकते हैं बन सकते आप हैं। और दूसरी भाषा की किताब लेकर आप मातृभाषा में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं उसमें फिर आपका इनकम भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब की कुछ लोग जो सफल हुए हैं भाषा में पकड़ रख के भाषा के अंदर अपना करियर बना है उनके कुछ चंद लोगों के नाम और उनके जीवन बातें बताई जैसे मैं समझता हूँ कि ऐसे अंग्रेजी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जैसे अब जसवंत सिंह जी ने भी जो है अपना करियर जो है लैंग्वेज में ही बनाया और इसी इसी तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजी के एक लेखक हुए हैं टी ए सैलियट जिसका बहुत जिक्र आता है हमारे इस ज्ञान में भी बहुत उनकी बातें आती जी जी जिसकी जो है द वेस्ट लैंड जो है उसकी जो है मास्टरपीस है उसकी तो उसने भी जो है वो लैंग्वेज में अपना करियर ऐसे बनाया हालांकि अमेरिका के अंदर बोस्टन में उसने जो है वहाँ से उसने किया पीएचडी एच डी बीच में ही छोड़ दिया था लेकिन फिर भी उसने ये समझा कि मैंने लिखना है और लेखन जो है उसने अपना व्यवसाय बनाया।, बनाया तो शुरुआत में जो है कई बार क्या होता है कि लेखक की बातों को नहीं समझा जाता है जी जी। जब उसने वेस्टलैंड्स पहली बार पब्लिश हुई तो उसे ये कहा बहुत से लोगों ने क्रिटिक्स ने कि ये तो हो सही तो कुछ नहीं है लेकिन उसी लेखक ने फिर क्या है 1948 में नोबल प्राइज लिया और उसी जो है उस वेस्टलैंड को और दूसरी उसकी कविताओं को इतना सराहाया गया उसका भारतीय जो है हमारे इस फिलॉसफी पर बहुत बड़ा चिंतन था उसका उसने जो है हमारी जो है भारतीय जो है इस संस्कृति से बहुत कुछ पाया उसने संस्कृत को सीखा पाली को सीखा सब भाषाओं को सीखा तब जाकर के उसने जो है एक अच्छा लेखक वो बन पाया बन पाए जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग भाषा के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं लोगों को संदेश दे सकते हैं और कुछ सफल लोगों की बातें आपने बताई और कुछ अगर पूर्व में हम लोग चले तो आपने पहले ही जिक्र किया कि मैथिली शरण गुप्ता जी आ, और लेखक प्रेमचंद जी हैं महात्मा गांधी जी हैं, हैं।, हैं। इन सब भी लोगों ने भी भाषा को आधार बना के लोगों को सशक्त बनाने का लोगों को एक अच्छा संदेश देने का माध्यम बनाया और अपना करियर भी बनाया तो इसके साथ मैं मैं समझता हूँ करियर इन लैंग्वेज की अगर बात करें तो हर फील्ड में इसकी जरूरत है आपने बहुत ही अच्छी कहीं भी आप जा सकते हैं हाँ, कोई भी जगह पे आप जाकर जो है आपकी मास्टरी रहेगी और आपका काम जो है एक ऊँचे दर्जे दर्जे का माना जाएगा आपको एक अच्छा हाँ, व्यक्ति माना जाए यदि अपना भी व्यवसाय करते हैं दुकानदार दुकानदारी करते हैं आप या सेल्समैन का काम आप करते हैं कोई भी काम करेंगे भाषा बहुत जरूरी है और भाषा में मधुरता बहुत जरूरी है सरलता बहुत जरूरी है क्योंकि भाषा से ही तो आप किसी को अपना बना लेते हैं नहीं। नहीं। और भाषा से ही आप किसी को दुश्मन बना लेते हैं तो भाषा जो है जो भी आप प्रयोग करते हैं उसका सही प्रयोग आपको आना चाहिए शब्दों का सही इस्तेमाल आना चाहिए एक शब्द को आप ऐसे ढंग से प्रयोग करते हैं कि आप लगते हैं कि आप क्रोध कर रहे हैं और एक को उसी शब्द को आप ऐसे ढंग से प्रयोग करते हैं कि लगता है कि आपने प्यार दर्शाया है तो ये बहुत जरूरी है जिस भी व्यवसाय में आप जाएंगे कहीं भी आप जाएंगे तो भाषा आपकी सहायता करेगी करेगी हर क्षेत्र में आपकी शायद सहायता कर सकती है कर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जब आप भाषा में मास्टरी कर लेते हो तो आपकी हर जगह जो है एक अच्छा पहचान हो जाती है और लोग आपको बुलाएंगे और आपका सम्मान करेंगे और आपका जो है उपयोग भी उपयोगी काम आपके द्वारा होगा और जैसे कि आजकल बहुत सारे एन हैं जो समाज के लिए काम करता है उनके लिए भी फिर पेपर्स बनाना पड़ता है लिखना पड़ता है तो आप जैसे जो भाषा में पकड़ है उन सभी लोगों की वहाँ पर जरूरत होती है आप खुद का भी एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं अच्छा। तो करियर के लिए मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट हो सकता है भाषा में अगर हम लोग करियर बनाने की सोच रहे हैं जैसे तो। मीडिया है जितना जितना भी मीडिया वहाँ ए, पर भी ए, आपकी जरूरत जो हो समाचार पत्र हैं, <laughs> पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से भी कितना भी, काम होता, काम भाषा ही तो सही बात है तो हर जगह जो है एंटरटेनमेंट की बात हो या फिर लिखने की बात हो टीवी टेलीविजन मीडिया के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें आपको जो है सब, एक अच्छा रोल आपको मिलेगा तो कहीं भी आप जो है एक बार भाषा किसी भी भाषा में आप मास्टरी कर लेते हो लैंग्वेज के अंदर अपना पकड़ रखते हो तो आपका करियर ब्राइट हो सकता है बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर बन सकता है और समाज के लिए भी आप कुछ दे सकते हैं आपका सम्मान हमेशा रहेगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें करियर बनाने की अगर सोच रहे हो तो जल्दी से आप इसको फाइनल कीजिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए चार शब्दों का बहुत ही अच्छा एक सिंपल एंड शॉर्ट वे आपने बताया डॉक्टर करण जी ने कि भाई आपको जो है चार चीज़ों पर ध्यान देना है एक तो आपको सुनना है दूसरा आपको बोलना है तीसरा आपको पढ़ना है चौथा आपको लिखना है तो ये चीज़ें आपको हमेशा करते रहने ताकि आप अपने करियर में मास्टर बन सके तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके करण जी मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते हमारे विद्यार्थी मित्र आपको सुन रहे थे और उन सभी के लिए अपने करियर के लिए गुड विशेष और एक अच्छा मोटिवेशन वाक्य जरूर बताइए ताकि हमारे विद्यार्थी मित्र अपने करियर में अच्छा कर सके आ, सबसे जरूरी है मैं समझता हूँ कि भाषा से आप प्यार करें भाषा भाषा को जो भी भाषा है और किसी भाषा से नफरत नहीं करें क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी भाषा को ये समझते ना ये भाषा कुछ नहीं है नहीं हर भाषा का अपना अपना महत्व है हुँ, हुँ, हुँ. कोई भी भाषा जो बोलता है आपके सामने वो जो है महत्वपूर्ण है हुँ, हुँ. आप भी जो भाषा जो प्रयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है और उससे आप प्यार से सीखिए और उसी प्यार से बोलिए प्यार से उसका प्रयोग करिए तो उसी में मज़ा आएगा और भाषा को कि जिस भाषा को भी आप सीख रहे हैं उस भाषा में आप अपनी प्रयोग जो है रुचि ले करके उसके वाक्यों का सही प्रयोग करना सीखिएगा जैसे ही पहले ही बताया है कि उसमें आप सुनिएगा भी उस भाषा में बोलिएगा भी उस भाषा में फिर पढ़िएगा उस भाषा में और लिख लिखिएगा तो आप बहुत जल्दी जो है आप जो है निपुण बन जाएंगे और फिर अच्छा करियर आप बना सकेंगे जैसे आप देखते हैं सिनेमा जो है सारा उसमें क्या रोल है उसके बोलने तो का ही है। होता है हैं, बोलने का सुनने का और सारा ये रोल होता है <laughs> आप एक्टिंग भी कर सकते हैं उसके उससे हैं और ड्रामा जो है आप भी जो है स्टेज पर जो है भाषा के माध्यम से ही आप सफल हो सकते हैं लेखन भी कर सकते हैं तो मेरी सभी को बहुत बहुत शुभ शुभकामनाएँ <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करण राठी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया भाषा के अंदर हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं तो आज बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कहते हैं तो उसमें आप अपना जो है मास्टरी रोल निभा सकते हैं आपका लेखन जो है आज स्टोरीज जो है नए नए लिखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है अगर आपकी भाषा में अच्छी पकड़ हो तो आप अच्छा लिख सकते हैं और आप अच्छा लिखते हैं तो आपकी भी बहुत इनकम की बात नहीं सम्मानजनक जो कम है वो आपको मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है तो आज हमने सोचा कि आप सभी लोगों को करियर इन किस विषय पे बात करें तो डॉक्टर साहब मिलने पर मुझे लगा कि डॉक्टर साहब जो मास्टरी किए हैं इंग्लिश में लैंग्वेज में तो उसी विषय को लेकर हमने बात की करियर इन लैंग्वेज में तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को करियर इन लैंग्वेज की पूरी परिभाषा और जिस तरह से आप इनकम कर सकते हैं और किस क्षेत्र में आप एंट्री कर सकते हैं उसकी पूरी बारीकियाँ आपको मालूम पड़ी हैं ऐसा मैं आशा करता हूँ और कोई भी बात का करियर से जुड़ा हुआ अन्य कोई बात फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर मैसेज करके भी भेज सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर और हम हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित हैं तो फिर से एक बार डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शांति नमस्कार आप हैं रेडियो 90.4 एफएम चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक आप रहे खुश मस्त और अपना करियर को सफल बनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी